श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग त्रैलंग स्वामी जी से श्री राम देव की भेंट वाराणसी में रहते समय श्री राम देव वहां के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने भी गए थे उनमें से त्रैलंग स्वामी को देखते ही उन्हें विशेष आनंद हुआ था स्वामी जी की बहुत सी बातें श्री रामकृष्ण देव बौधा हमसे कहा करते थे वे कहते थे मैंने देखा कि साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय कर प्रकट हुए हैं उनके अवस्थान से वाराणसी उज्जवल बनी हुई है ज्ञान की उच्च उच्चावस्था है शरीर का कोई ध्यान नहीं है धूप से बालू इतनी उत्तप्त हो उठी है कि उस पर किसी के लिए पैर रखना तक संभव नहीं है उसी बालू पर वे आराम से लेटे हुए हैं खीर बनाने के पश्चात वह जाकर मैंने अपने हाथ से उनको भोजन कराया था उस समय वे वार्तालाप नहीं करते थे उन्होंने मौन धारण कर रखा था संकेत पूर्वक मैंने पूछा ईश्वर एक है या अनेक उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि यदि समाधिस्थ होकर देखो तो वे एक हैं अन्यथा जब तक हम तुम जीव जगत आदि नाना प्रकार के ज्ञान विद्यमान हैं तब तक वे अनेक हैं उनको दिखाते हुए मैंने हृदय से कहा था इसे ही ठीक ठीक परमहंस अवस्था कहते हैं वाराणसी में कुछ दिन रहने के बाद श्री कृष्ण देव नथुर बाबू के साथ वृंदा बन गए थे हमने सुना है कि बाँके बिहारी के दर्शन कर वहां उन्हें अद्भुत भावावेश हुआ था आत्मविस्मृत हो वे उन्हें आलिंगन करने दौड़े थे पुनः सायंकाल के समय ग्वाल बाल जब गायों के झुंड के साथ यमुना को पार कर लौट रहे थे उस समय उनके बीच सिखी पुच्छारी नवनीरज श्याम गोपाल कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर प्रेम विवल हो गए थे श्री रामकृष्ण देव वहां निधुवन गोवर्धन आदि ब्रज के स्थलों का दर्शन करने गए थे ब्रज के वे स्थल वृंदावन की अपेक्षा उनको अधिक सुंदर प्रतीत हुए थे एवं ब्रजेश्वरी श्री राधिका तथा श्री कृष्ण के विभिन्न रूप में दर्शन प्राप्त कर उन स्थानों में उनके हृदय में विशेष प्रेम का उदय हुआ था सुना जाता है कि गोवर्धन आदि के दर्शन के लिए जाते समय मथुर बाबू ने उनको पालकी में भेजा था एवं देव स्थानों में गरीबों को वितरण करने के लिए पालकी की एक ओर एक वस्त्र बिछा उन्होंने उस पर रुपये अठन्ने चवन्ने दुअन्ने आदि का ढेर लगा दिया था किंतु उन स्थलों में पहुंचते ही श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार भावाविष्ट तथा प्रेम विवल हो गए कि अपने हाथ से उस द्रव्य को प्रदान करना उनके लिए संभव नहीं हुआ अथवा बाध्य हो उस वस्त्र के एक छोर को खींचकर जगह जगह पर द्रव्य को गरीबों में बिखेरते हुए उन्हें जाना पड़ा था व्रज के इन स्थलों में श्री रामकृष्ण देव ने संसार के प्रति विराग संपन्न अनेक साधकों को खूप बांस तथा फूस के बने हुए केवल एक व्यक्ति के रहने योग्य कोठरी को वहां कूप कहा जाता है केले के फूल के अग्रभाग को काटकर जमीन पर बैठा देने से वह जिस प्रकार दिखाई देता है कूप भी देखने में वैसा ही होता है कूप के अंदर पीठ फेरकर बैठे हुए बाहर के सभी विषयों से दृष्टि हटाकर जब ध्यान में निमग्न रहते देखा था व्रज की प्राकृतिक शोभा फूल फलों से सुशोभित छोटा सा गोवर्धन पर्वत वन में मृग तथा मयूरों का यत्र तत्र निशंक विचरण साधु तपस्वियों का निरंतर ईश्वर चिंतन में दिनयापन तथा सरल व्रजवासियों के निष्कपट श्रद्धा पूर्ण व्यवहार को देखकर श्री राम कृष्ण देव का चित्त उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ था इसके अतिरिक्त निधुवन में सिद्धि प्रेमिका तपस्विनी गंगा माता के दर्शन तथा मधुर संग को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव इतने मुग्ध हुए थे कि ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की उनकी इच्छा नहीं होती थी जीवन के अवशिष्ट काल को वे वही व्यतीत कर देना चाहते थे